होम्योपैथी के डॉक्टर लिपिका जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर लिपिका जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू डॉक्टर लिपिका जी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी श्रोता भी आपको पहली बार सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में विस्तार से बताइए ताकि हमें पता चले हम किस सुन रहे हैं जी मैं प्रोफेसर डॉक्टर बीके लिपिका चक्रवर्ती जी बोल रही हूँ मैं अभी एट प्रेजेंट बड़ोड़ा में हूँ क्योंकि मैं नहीं। नहीं। एक कॉलेज में नौसारी करके जगह है वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल अभी प्रेजेंटली ज्वाइन करी हूँ करीब बाईस साल हो गए इस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं बेसिकली मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ लेकिन जो बोलते हैं ना दाना पानी के कारण कहीं ना कहीं आते आते गुजरात पहुँच गए और फिर ब्रह्म से साथ जुड़ गए और आज उनकी आशीर्वाद से बोलिए जो भी है हम आज उनके आशीर्वाद से आज इस पोजीशन में या जो भी कुछ कर रहे उनके कारण ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप 22 साल से इस होम्योपैथी के प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान समय में नवसारी में जो होम्योपैथिक कॉलेज है उसमें एज ए प्रिंसिपल आपने ज्वाइन किया है बहुत ही अच्छी बात है बहुत बहुत खुशी की बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग बहुत सारे पैतीज़ हैं होलोपैथी हैं है, होम्योपैथी हैं है, आयुर्वेदिक हैं और नेचुरोपैथी हैं ऐसे अलग अलग पैतीस हैं तो हर पैथी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है मैं चाहूँगा कि आप होम्योपैथी में बिलोंग करते हैं तो ये होम्योपैथी है क्या चीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ये सिस्टम जो है दिस uh, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूं कुछ अगर जी जी बोल सकती अदर सिस्टम वाज बीइंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आवर होल वर्ल्ड बाय अ रेनाउंड एलोपैथिक फिजिशियन हिज नेम वाज सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक হ্যানिमैन ही वाज अ फिजिशियन फ्रॉम जर्मनी एंड इट वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1796 बाय हिम ही हिमसेल्फ वाज एक्चुअली एन एलोपैथिक फिजिशियन but he used to practice and after doing practice for a long time he could find out that there is no complete cure of any disease condition again and again that was being recurrently coming up and he got frustrated out of that and then he came to the discovery of this whole marvelous system in this world which is running for from so many years to come and it was his personal discovery by which he started treating his patients with his disciples with his uh, family members basically the system concept is that it is being treated we treat the level in the level of dynamic level the medicine has no crude property it has the qualitative property of the medicine content and as because our whole body is also made up of the power that is the invisible power which we find we call in our word as a vital force in the general word we call it as soul is the power if a body if you differentiate between a dead body and a living body the basic difference is a soul which is present which allows you to work or it gives a reflection of your liveliness so we work on the soul of a body which we call it in our words as vital principles or vital force How our whole works in the level. जी डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से इसका सत्रह सौ उनहत्तर में शायद इसका इजाद हुआ और जो डॉक्टर इन्होंने इसको शुरुआत किया वो भी पहले ओलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे लेकिन कहीं ना कहीं एक चैन बनता जा रहा था मेडिसिन का जो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी जो पैथी है उसका इजाद करना था उसकी खोज में उन्होंने काम किया और विटाल फोर्स जिसको कहते हैं को अदृश्य शक्ति भी हम लोग कह सकते हैं उसके बारे में उन्होंने जाना और समझा हमारी पूरी सिस्टम भी बॉडी का जो है वो अदृश्य शक्ति चलाती हैं तो उस हिसाब से इस होम्योपैथी में भी इस तरह का एक शक्ति जो है उसके साथ मिलकर काम करने का एक सुंदर जो पैथी जिसको कहते हैं सिस्टम जो है वो ईजाद हुआ है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को अभी होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो रही होगी और मैं चाहूँगा कि ये बहुत सारी पैथी की अपनी अपनी एक विशेषता होती है अपनी एक स्पेशलिटी होती है जैसे आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं लेकिन अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है कोई ई है कोई अलग है कोई अलग है कोई कैंसर के सर्जन से वैसे होम्योपैथी में अपनी खूबसूरती क्या है ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो चीजें खत्म मना कहीं भी भी किसी में ठीक नहीं होता वो होम्योपैथी है, है? एक अच्छा। लेकिन एक्चुअली वो वर्ड सही बोल रहे हैं सही जब हर इंसान सब पैथी से थके थकाए हो जाता है तब वो हमारे सिस्टम आके खड़ा होता है और फिर हम उनको धीरे धीरे उनकी जो जहाँ जहाँ पे उनकी रुकावट है उस चीज से निकाल के ले आके उनकी कंडीशन में खड़े करते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में आपने आपको बोला कि वाइटल प्रिंसिपल्स जो है वाइटल फोर्स जो है और मेडिसिन जो डायनेमिक पावर में जा रही है वो शरीर में किसी भी तरह की साइड इफेक्ट्स क्या नहीं करती है इफ इट इज़ बीग अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी क्योंकि हमें बोला गया है हमारे जो नीमेन जिन्हों, जिन्होंने डिस्कवर किया जो फादर ऑफ होम्योपैथी उन्होंने बोले माइन डोज माइन डोज मींस बहुत छोटी सी गोली देनी पड़ती है और वो छोटी सी गोली शरीर में जाके कभी भी कोई भी एग्रवेशन स्टेट जो क्रिएट नहीं करता जिससे पेशेंट की कोई तकलीफे क्रिएट हो जाए इसीलिए उन्होंने माइन्यूट डोज में मेडिसिन देने के लिए बोला गया सिंग मिनिमम डोज एंड इन मिनिमम principles अकॉर्ड following with the principle of होम्योपैथी यही उन्होंने दिया गया so that there is no sort of aggravation in the patient but एक चीज़ याद रखने के बाद है आजकल जिस तरीके से होम्योपैथी दवाई की use हो रही है उसमें हम ड्रम file pound file के हिसाब से patient को देते हैं उसकी जो aggravation या जो देने के बाद patient के ऊपर जो actions होती है उसमें drug proving हो जाती है और patient को सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है वो ड्रग के ऊपर और आफ्टर दैट हमारे पास जब पेशेंट बाद में बहुत जगह से घूम के आती है देखा जाता है वो ड्रग की सिम्टम्स हमें दे रही है लेकिन हम वो ड्रग काम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी डेवलप हो चुकी है इसलिए ये हमको बहुत ध्यान रखनी है कि हम जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे कोई क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए जिन्हें सिस्टम की नॉलेज है जो मिनिमम डोज दे पेशेंट को ठीक करवाए जी डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को पता चल रहा है कि होम्योपैथी किस तरह से काम करता है और उसके डोजेस कितने कम होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमने देखा कि शाबुदाना के जैसे गोलियां होती हैं और उसमें मेडिसिन होता है और लोगों को इसे खाना होता है बहुत ही अच्छी एक मीठी गोली जिसको कह सकते हैं जिसको कह सकते हैं और ये सभी को हम छोटे बच्चे से लेके एक इंसान जो कोमा कंडीशन में है उनको भी ये डिफरेंट मोड के थ्रू गोली दी जा सकती है हम पेशेंट को उस लेवल से एक छोटे बच्चा जो एकदम अभी जन्म लिया है उसको कोई तकलीफ है मदर की मिल्क के थ्रू वो मेडिसिन जा सकती है या एक कोमाटोस पेशेंट उनको के भी हम वो दवा दे सकते हैं और वो पेशेंट ठीक हो सकता है यही इस दवा की सबसे बड़ी क्योंकि वो डायनामिक लेवल में है वो क्रूट फॉर्म में नहीं है खिलाने की हर टाइम जरूरत नहीं पड़ती है खिलाना तो उसे को पड़ता है जो ठीक है ले सकते हैं लेकिन और फॉर्म में भी सिर्फ शरीर के ऊपर लगा के भी वो पेशेंट ठीक हो सकता है जो कोमाटोस पेशेंट है सुहा के शरीर में लगा के भी दवाई से पेशेंट ठीक हो जाता है डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि होम्योपैथी में एक और बात मैं सुना जैसे कि कहते हैं कि बहुत कॉर्निक डिजीज जैसे बहुत पुरानी बीमारी है और बहुत लं, लंबे समय लंबे समय तक जो बीमारियां चलती हैं वो होम्योपैथी में ठीक होता है क्या ये सही है अगर सही आए तो कौन कौन से जगह पर सही है उसके बारे में बताए जी होम्योपैथी से क्रोनिक डिजीज के हमारे पास जो पेशेंट ज्यादा आते बोलते डॉक्टर साहब आप तो एक्यूट डिजीज ठीक नहीं कर पाएंगे लेकिन क्रोनिक डिजीज तो ठीक कर दीजिए मैं इससे पहले एक वर्ड बोलना चाहती हूँ कि होम्योपैथी से एक्यूट डिजीज भी ठीक होती है एक डोज दे दिए और पेशेंट ठीक होकर चले गया वो डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना बढ़िया से केस लेके सिमिनिम निकाल के डोज दे पेशेंट को ठीक करता है ये तो हमारी एक्यूट डिजीज के ऊपर गई क्रॉनिक डिजीज क्योंकि डिजीज बहुत साल तक चल रही है और हमारी पेशेंट या हमारी एक कैरेक्टर है कि जब शुरुआत होती है किसी चीज की हम उस चीज को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं या छोटी मोटी चीज करके उसको चलाते रहते हैं फिर जब वो एयर आउट होके बड़ा एक डिजीज बनता है तब वो क्रॉनिक स्टेट में हमारे पास आता है तब तक तो उस जगह की बहुत सारे डैमेज भी हो जाती है ऑर्गन डैमेज हो जाती है और तब हमारे पास वो आती है तो क्रॉनिक डिजीज का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग जो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं उसमें केसटिकिंग का बहुत बड़ी महत्व रहती है hmm. मींस हम उसकी पहले तो पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है वो लेते हैं फिर फिर उसके बाद एक वर्ड आती है फिजिकल जनरल उनका पर्सनल डिजायर एवर्जन स्टूल यूरिन सब कुछ उसके बाद उनके मेंटल स्टेटस हमें पता है आज के डेट में साइकोसोमैटिक डिजीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकोसोमैटिक कंडीशन के कारण साइकोमीन्स मेंटल सोमैटिक मीन्स The uh, part of the body that is ये दोनों मिला के पहले डिजीज की शुरुआत होती है मेंटल लेवल पे फिर जाके वो फिजिकल लेवल पे जाके डिजीज क्रिएट होती है तो जब ये दोनों चीज में समांतरल कंडीशन डेवलप हो जाती है तब एक डेवलप क्रॉनिक डिजीज तैयार हो जाती है कंडीशन आके खड़े होती है hmm. इसीलिए हम पहले से ही इफ द मेंटल स्टेट में जब फंक्शनल चेंजेस हो रही है उसी स्टेट में ही हम पेशेंट को पकड़ के दवाई देना चालू करें तो एक स्टेब्लिश डिजीज हो सकता है उसकी तैयारी ना हो तो क्रॉनिक डिजीज इसीलिए हमारी केस टेकिंग की महत्व रहती है, है कब से शुरू हुई है क्या किस कारण से शुरू हुई है और उसके पीछे कोई मेंटेनिंग कॉस्ट तो नहीं है उस चीज को लेके जब हम केस्टिकिंग करके निकालते हैं तब आके हमारे पास हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री भी उसमें काम आता है क्योंकि फैमिली में कुछ डिजीजेस हो सकता है प्रीडोमिनेंट है वो डिजीज भी हमारे फैमिली से हमें आ सकती है वी कैन गेट दैट एज एन इनहेरिटे डिजीज एज हेरिडिटरी डिजॉर्डर और उस तरीके से हमारे पास आ जाती है तो उस चीज को सबके ऊपर ध्यान रखते हुए हम जब मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तब एक सिंगल मेडिसिन आती है और वो सिंगल मेडिसिन हमारी क्रॉनिक डिजीज को बहुत अच्छे से संपूर्ण रूप में क्योर कर देती है जी डॉक्टर लिपिका जी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये क्रॉनिक डिजीज में या एक्यूट डिजीज़ में दोनों में ही मेडिसिन काम करता है बशर्त ये है कि उसके पीछे पूरी जो इतिहास है उसकी जानकारी की केस जानकार... केस तो आप सिम्टम से निकालो निकाल के आप कैसे मेडिसिन दे रहे में ही खामी रह जाती है तो आपकी अधूरा केस रहेगा और फिर डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स लेवल में आज कल के जो कंडीशन है उसमें भटकते रहते कि क्या करे क्या नहीं करे इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करके करने के बाद अच्छे से सिमिलिमम निकाल ले, तो मेडिस होम्योपैथी देना बहुत है जी डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्र समझ रहे होंगे की कि होम्योपैथी किस तरह से काम करता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बेसिक इसका जो है पेशेंट की हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है जहाँ पर हम अगर पेशेंट सही से बताता है और डॉक्टर सही से समझ लेता है तो बीमारी आदि उदाहरण खत्म हो जाती है आपने बताया 50% परसेंट वहां पर खत्म हो जाती है और फिर रहता है कि जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको कैसे हम कम कर सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया और जो सिस्टम है उसके बारे में आपने बताया और आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का आप सुन रहे हैं रिडमोत बन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो आशिया ये बनाएंगे एक आशिया दो पंछी दो तीन के को लेके चले हैं कहा ये बनाएंगे एक आशिया ल मतवाले वाले देखो चुने चले आसमान ये बनाएंगे एक आशिया ये बनाएंगे एक आशिया सच होगा कह रही अड़कनों की जुबान हम बनाएंगे एक आशिया हम बनाएंगे एक आशिया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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ गुजरात से डॉक्टर लिपिका जी हैं जो होम्योपैथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और होम्योपैथी क्या है और किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनसे और एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग काफी चीजें जो है करते हैं लेकिन उसका जब एक्सपीरियंस हमारे पास होता है तो वो बहुत बड़ा काम करता है तो मैं तो समझता हूं कि आपके पास 22 साल का एक बहुत बड़ा अनुभव है और उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आए होंगे ठीक हो गए होंगे तो एक दो उदाहरण ज़रूर बताइए जो हमारे श्रोताओं को सुनकर समझ में आ जाए कॉर्निक डिजीज़ के जो पेशेंट है जो बहुत लंबे समय तक बीमार थे और आपके पास आने के बाद आपने उनकी केस फाइल की और फिर, केस फिर इसके हिस्ट्री लिया फिर उसके बाद उनको ट्रीटमेंट किया तो ठीक हो गए ऐसे एक दो पेशेंट का अनुभव जरूर सुनाइए हमारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है दैट इज क्रॉनिक डिजीज में आजकल जो प्रॉब्लम्स है मैं जब गुजरात क्षेत्र में आई हूँ सबसे ज़्यादा घुटने की प्रॉब्लम है घुटना अच्छा। घिस जाना दो घुटने घिस जाने के बाद कुछ साल बाद ऑपरेशन करवाते फिर वो जो रिप्लेसमेंट होती है सिर्फ दस साल तक की रिप्लेसमेंट होती है फिर हाँ। फिर से आपको करवानी पड़ती है इसको हम लोग ऑस्ट्रियोआर्थेटिक चेंजेस बोलते हैं जी इट्स अ डिजेनेटिव डिजॉर्डर हम हमारे दवाई इस हद तक काम करती है बहुत सारे पेशेंट में हमने ट्रीट किया है कि इनिशियल स्टेट या 50% की स्टेट में भी हम दवा देने के बाद वो रिवर्स हो जाती है एंड द पेशेंट इज बीन नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर सर्जरी बायदा कि उनको कुछ चीजें अपनी जिंदगी में खान पान में चेंज रखनी पड़ती है जो वो रखे तो उनको जिंदगी भर विदाउट ऑपरेशन दे कैन लीड अ वेरी गुड हेल्थी लाइफ Same is with the rheumatoid arthritis, different type of autoimmune diseases, which is not actually having no other scope or no other pathy has any scope. But in our system, in the autoimmune disease, because the source of autoimmune disease comes with the psychosomatic disorder. If the psychosomatic mental state is disturbed, our endocrine system is disturbed. and if the endocrine system is disturbed then the whole of the system of the body is disturbed which creates into different type of autoimmune diseases and that can be totally cured by our homeopathic system or maine bahut sare patients ko reverse kar diya hai by this process rheumatoid arthritis ke patients apni osteoarthritis ke patients different type of other autoimmune thyroid ke patients specifically i am a thyroid disorder uh, i am taking care of thyroid disorder for a long time mm -hmm. and i have treated multiple thyroid patients by giving this medicine and i have removed the medicine what the other system are giving and and tapering tapering with the dose now many patients are free from this disease state. बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करता कि ये जो आपने बातें बताई हमारे सभी जो भी है काफी लोग जो है घुटनों के बीमारी से परेशान रहते हैं ऑस्टोकोरिस से, जो दर्द है ऑस्टोर्थराइटिस से जहाँ पे कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण अपनी बॉडी के कैल्शियम फाफड़े हो जाते हो जाते हैं एंड दे फ्रैक्चर के कारण uh, क्या इसमें भी होम्योपैथी काम करती है हम को रोक सकते हैं ऐसे मेडिसिन है, जो हम लोग इसको बोलते हैं एंटी माइजमेटिक मेडिसिन इवन मैं आपको बोल रही हूँ Before the the onset of the formation of formation zygote means parents ऑनसे फ कर रहे हैं उससे पहले doctor के पास छह महीने पहले father and mother goes for the treatment and if they go for the treatment hereditary में उनकी कोई disorder ऐसे है which is blocking और congenital कुछ condition है that can be removed by giving a medicine so जो next birth बच्चे जो आते हैं उनको उसकी टेज हो सकता है फाइव परसेंट या टेन परसेंट रहे नहीं तो उसकी जो मेन प्रोसेस दैट इज द डीप रूटेड कॉज ऑफ कंजेटर कैन बी रिमूव दिसन बोल्ड से मेनी डॉक्टर्स आर डूंग्रीटेड मेनी पेशेंट इन इट इवन हेरिडिटरी सिम्टम्स ऑफ कैंसर विच इज बिंगट ऑल्सो कैन बी रिमूव बाई गिविंग The basic reason of infertility with the whole crowd is suffering that can be removed by giving our medicine. जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से होम्योपैथी काम करता है और जहाँ जहाँ जो है जिस तरह की बातें हैं जहाँ पर बहुत समय तक मेडिसिन लेना पड़ता है कंटिन्यूशन होता है मेडिसिन का वहाँ पर होम्योपैथी जो है बिल्कुल जड़ से उस चीज़ को काम कर रही हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को भी आपने ट्रीट किया है आपने कहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं कि हर समय जो है हर पेटी में कुछ ना कुछ नए रिसर्च होते हैं टू इन फ्यूचर या फिर अभी जो नए रिसर्च हो रहे हैं होम्योपैथी में उसके बारे में बताइए हमारे एक इंस्टीट्यूशन है drugs, अपनी प्रोसेस चल रही है हम कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं हम एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग मार्वलस रिजल्ट there are different doctors in bengal because basically i from i am from bengal and this system is a hub in bengal mm. homeopathy means it is a hub har ghar ghar pe homeopathy ki knowledge hai garib se leke ameer sabko hi wahan pe homeopathy ke bare mein pata hai and i am finding my doctors the teachers who have taught me they are doing excellent research work in this system and they are making this system more and more powerful and more and more enrichment इन ऑल एस्पेक्ट मैं एक एस्पेक्ट में नहीं बोलूंगी क्रॉनिक डिजीज में भी काम हो रही है में में में भी काम हो रही है, cancer में भी काम काम हो हो रही रही है है एक चीज़ मैं को बता देना चाहती कॉज ऑफ डेथ इज नॉट द डिजीज इट सेल्फ इट इज द वे ऑफ ट्रीटमेंट वॉट वी गिव टू द पेशेंट दैट इज द केमोथेरेपी केमोथेरेपी के कारण पेशेंट की 50% तो कंडीशन ऐसे ही डेटोरेट हो जाती है और डिजीज और ज्यादा सा साफ The पेशेंट इज एबल टू टेक द केमोथेरापी प्रॉपरली इट इज ओके नहीं तो उसकी जो साइड इफेक्ट होती है death of a patient. We can even palliate the patient. We can give longevity to the patient without giving any sort of pain and ऑफ distortion in their body also. This is what इज can do. This, this is the success of होम्योपैथी all over world. डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है अभी चल रही हैं और काफ़ी रिसर्च की बातें आपने बताई कि कैंसर और बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ पे काम हो रहा है रिसर्च चल रहा है और कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं और इसके साथ जैसे कि अपन बात करें एक और बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ शुगर पेशेंट जिसको कहते हैं तो इसमें होम्योपैथी का रोल क्या है किस तरह से ऐसे बीमार पेशेंट्स को क्या होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है ना इफ यू कॉल इट एज डायबिटीज एज एन एपिडिक डिजीज नियरली एवरी हाउसॉइड पेशेंट इफ यू गो इन टू द फैमिली हिस्ट्री विल फाइंड डायबिटीज तो हर घर पे और अब स्टेटस सिंबल हो गई है डायबिटीज <laughs> का मेन इज द लाइफ स्टाइल Basically nowadays lifestyle disorder is we have become sedentary we don't do any sort of activities activities has been totally lost in our life we sit and do all our work and due to that we gain weight and then we go under stress obviously stress is a very common factor for nowadays and that stress precipitates into our pan pancreas me jaake hamara changes laate hain and we suffer with the diseases of What we call it diabetes, and also food habits. We cannot stop. Sweet, we do not want to eat, but we will eat. We will not exercise. We will sit in one place. So this is the reason why diabetes has become the hub of all all over India. And specifically, I found I am in Gujarat. Gujarat people, every house I think has a diabetes patient. suffering with the disease i think it is due to the lifestyle disorder and also due to the food we have to change our food and our lifestyle disorder regarding homeopathic medicines we have excellent medicines which controls the disease and even if it is being we, uh, it comes in the very initial stage we can fully remove the disease by giving our medicine there are many patients who can get fully cured by our medicine following the diet and the exercise and our medicine without even taking any other drugs they can get out this of this disease fully because when we were being taught diabetes very frankly to say if you know diabetes then you can understand other diseases very well because diabetes has complication on major three parts of our body one is eye another is nervous system and another is kidney if these three organs are damaged automatically a patient becomes totally helpless डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से डायबिटीज़ जो बढ़ रहा है पूरे भारतवर्ष में इसका पीछे का जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है हमारा जीवन पद्धति है जिसको हमें बदलना होगा या तो हम खाना हमारा जो डाइट सिस्टम है जिसमें हमें खाना मीठा या फिर जो भी चीज़ें हैं हम खा रहे हैं वो कहीं कही ना कहीं सपोर्ट करता है डायबिटीज़ के लिए या फिर हमारा जो लाइफ है आप कहेंगे या फिर एक ही जगह बैठकर हम काम करते हैं तो उससे भी सारी चीज़ें जो है आ रही हैं ये आपने कहा तो ये एक बहुत ही अच्छा हो सकता है कि जब हम इन चीज़ों को समझें और अपने जीवन पद्धति में अगर हम लोग अपने लाइफ में चेंज करें तो हो सकता है कि हम डायबिटीज़ से डायबिटीज़ जो है हमको हो रहा है या उसको मैनेज कर सकते हैं या अच्छी तरह से हम अपना लाइफ को जी सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और डॉक्टर लिपिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर है बावीस से होम्योपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ख़ास थायराइड के लिए वो सजेशन काफ़ी देती हैं और उससे उनके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स को ठीक भी किया है और होम्योपैथी के माध्यम से डायबिटीज़ के इनिशियल स्टेज में अगर आप जाते हैं तो वो भी कम हो सकता है आप पूरी तरह से डायबिटीज़ से मुक्त भी हो सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपना जो खाना है और रहन सहन है जो पद्धति है सिस्टम है उसको अपनाना होगा डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है मैं चाहूँगा कि आप एक बहुत ही अच्छा गीत क्योंकि आप डॉक्टर हैं वैसे गाने वगैरह भी सुनते होंगे तो मैं चाहूँगा कि किस टाइप का संगीत आपको पसंद आता है थोड़ा संगीत के बारे में आपकी रुचि बताइए जी संगीत के बारे में जब आपने बोला है एक्चुअली आई में मास्टर डिग्री इन क्लासिकल म्यूजिक आई लव क्लासिकल म्यूजिक वेरी मच ये मेरी मम्मा भी थी शी वॉज ऑल्सो क्लासिकल म्यूजिक में मास्टर डिग्री थी yeah. उन्हीं के कारण oh. मैं ये करी थी mm -hmm. उन्होंने ज़बरदस्ती हमको इस फील्ड में ले आए थे फिर अपनी दिनदर्या के कारण फिर हम वो चीज़ चालू नहीं रख पाए आई लव क्लासिकल म्यूजिक एनी म्यूजिक विच इज़ हैविंग ठुंगरी हो गज़ल हो I love them आई लव दम वेरी मच आई ऑल तो चलिए आप अपने पसंद का एक गीत जरूर गुनगुनाइए रामचंद्र के ऊपर एक गाना है ठुम mm -hmm. के चलित राम चंद्र ठुम कर tumak tumak लिपिका जी बहुत ही प्यारा सा रामचंद्र जी का भजन आपने सुनाया और बहुत ही अच्छा गीत था जो हमने सुना अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग किसी व्यक्ति के अपने अंदर की जो वैल्यूज़ है या उनकी जो हॉबी है उसको सुनते हैं समझते हैं पसंद करते हैं तो आप एक अच्छे क्लासिकल संगीतकार भी हैं तो मैं चाहूँगा कि संगीत के साथ आपका जो जुड़ाव हुआ और फिर उसके बाद इस होम्योपैथी में आपका आना हुआ कि किस तरह से ये कन्वर्शन हुआ थोड़ा सा बताइए कन्वर्शन मेरी ममा के तरफ से हुई है मम्मा ने मुझे इस सिस्टम में ले आए हैं एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माइर लाइफ व्हेन वी वे नॉट इवन बोर्न मेरे जो मम्मी के पापा जी थे, वो जीनियर और वो होम्योपैथिक की दवाइये घर पे हमार उनकी पूरी परिवार के लिए मम्मी मम्मी के सब भाई बहन के लिए यूज करते थे तो वो मम्मा को बोलते थे आप ये बुक पढ़िए वो बुक पढ़ते थे और फिर मेरे नाना जी वो दवाई देते थे तब से मदर वाज वेरी मच एफिशिएंट इन होम्योपैथिक सिस्टम तो तो पापा के के साथ शादी होने के बाद वो India, world, not, mm. तो वो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड घूमे ही शी हर ऑफ दैट एक सुप्त चीज़ उनके अंदर थी uh, <laughs> <should laughs> एंड डॉक्टर मैंने एग्जाम कंप्लीट करके मेरे रिजल्ट हाथ में आए शी टुक माई ब्रदर एंड शी वेंट टू दियरेस्ट होम्योपैथिकॉट मी एडमिटेड आज से तो होम्योपैथिक डॉक्टर ही पड़ेगी स्टार्टिंग ऑफ माई इट इज बसिंगली फ्यू मंथ आई लॉस्टर वेरी गुड डॉक्टर जब मैं अटक जाती हूँ थी अब तक तब मम्मी को ही फोन करती मम्मी इस जगह पे ना मैं अटक रही हूँ mm -hmm. तुम बताओ ना जरा शीज टू ओपन बिकॉज आईड के बुक्स एक सेट बुक घर पे भी रहती थी ओपन द बुक एंड शीज टू टेल मी बेटा ये वाले दवाई ना तू ले ले ये तेरे लिए अप्रोप्रियट है या ये पेशेंट के लिए अप्रोप्रियट है आई थिंक इट विल वर्क एंड इट यूज टू वर्क मेरा दिस इज हाउ आई केम टू होम्योपैथी इट अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड दी पुट मी इन टू द सिस्टम एंड आई एम एंजॉइंग दिस्टम फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स आ, क्लासिकल संगीत आपने कहां से सीखा? इस, ये क्या हॉबी था या फिर आपको उसमें कुछ नागपुर करना था? में थे पहले पापा नागपुर में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे तो वहाँ पे मामा भी जाती थी मैं भी जाती थी ममा ने जब मेरी उम्र छह साल की होगी तब से हमने क्लासिकल संगीत सीखना चालू किया धीरे धीरे धीरे धीरे फिर हम आसनसोल करके एक जगह पे पापा ट्रांसफर होके आए वहाँ पे भी सीखे ऐसे करते करते हमारी जर्नी शुरू हुई और फिर हमने हमारी डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद फिर डिग्री लिए डिग्री के बाद मास्टर डिग्री लिए फिर ऐसे करके हम फिर उसके बाद क्या है पढ़ाई में आ गए पढ़ाई में ही इतना डूब गए तो उसके <laughs> बाद वो चीज़ की चर्चा लेकिन आई लव टू सिंग आई लव टू हेयर क्लासिकल म्यूजिक्स वो मेरी एक पैशन है एक हॉबी है अभी भी दौड़ के चली जाती हूँ कहीं पर अच्छे फंक्शंस होते हैं तो मैं टिकट ले निकल जाती हूँ एंड आई गोवन लिसन लेट नाइट भी होती है वे मैं सुन के फिर आती हूं। That uh, कहीं न कहीं हमारी जो हॉबी होती है या हमारी जो रुचि होती है वो चीज़ें हमारे बीच में आती हैं हम उसको एंजॉय करते हैं तो एक आत्मसंतोष मिलता है तृप्ति मिलती है हमारे मन को वो चीज़ें हमारे साथ रहती हैं तो बहुत ही अच्छी बातनेस ऑफ लाइफ जो अधूरा चीज हमारे जिंदगी में हम दौड़ते फिरते नहीं कर पाते वो इससे कम्प्लीटनेस आ जाती है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं और कहीं ना एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर हम थक जाते हैं या थाश हो जाते हैं और एक कंफ्यूजन वाले स्टेज होते हैं कि आगे क्या अब कैसे करना है तो ऐसे तनाव या जो बहुत ही एक सेगनेंट पीरियड जिसको कह सकते हैं उस समय फिर आप किस तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं Uh, क्योंकि आपकी हॉबी रही है क्लासिकल म्यूजिक्स में आपने काफ़ी चीजें सीखी है समझी हैं तो ऐसे मोड emotional पे जहां पर कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तो वहां मोटिवेशन के लिए कौन सा गीत आप सुनना पसंद करते हैं emotional उसकी बात like कुछ एक गीत के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छी करता है ऐसे समय कौन सा pavul चार जारुक डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा बीच बीच में ये सारी चीज़ें जो है हम अपने जीवन के कुछ अनुभव सजा करते हैं सुना करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है और हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे अरसे से जीवन जीते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो आते रहता है और संगीत एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलता है सुनने के बाद एक सुकून मिलता है और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ हम अपने कारोबार में लग जाते हैं तो चलिए जाते जाते अब कहेंगे हम लोग की बहुत सारी बातें हमने होम्योपैथी के बारे में की संगीत के बारे में की और होम्योपैथी के बारे में आपके पास काफ़ी अच्छा जानकारी है और मैं चाहूँगा कि हमारे कॉमन लाइफ में जो कॉमन मैन जीवन जी रहा है उनके लिए अगर फिट रहना है हेल्दी रहना है तो किस तरह की चीजों को ध्यान में रखें उसके लिए आप अपने हिसाब से टिप्स जरूर बताइए हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रहने के सबसे पहले जो टिप्स है दैट इज एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक मेडिटेशन मेडिटेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ थिंग टू बी डन नाउ डेज इन लाइफ टू सेटल डाउन इन लाइफ नहीं तो जिंदगी में इतने अपस एंड डाउंस है इफ मेडिटेशन इज नॉट डन इट इज नॉट पॉसिबल टू morning. अर्ली मॉर्निंग गो फॉर मॉर्निंग वॉक देन टेक डायट विच इज विच अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप खाना खाइए लेकिन इतना नहीं की तला हुआ avoided. Take it once in a week or once in a month. That can be done. बट नाउ डेज हमारे पास टाइम ही नहीं है हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं वी से कि हमारे पास तो एनर्जी नहीं है वी आर नॉट एबल टू डू आवर वर्क आर वर्कर्ज वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशियस डायट रेगुलरली सेकेंड वी शुड टेक ऑल सीजनल फ्रूट्स ऑल द सीजनल फ्रूट यूजली आर हेल्पफुलॉर में जो विटामिन दे आर बींगी the all vegetables specifically seasonal vegetables should be taken properly unseasonal vegetables cause other problems rather than the health development so we should take proper seasonal diets seasonal fruits seasonal vegetables and proper nutritive food daily in our habits to avoid any sort of अदर कॉम्प्लिकेशन इन आर लाइफ हम रेगुलरली न्यूट्रीटिव फूड खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी हमारे पास हेल्थ अच्छे रहेंगे हेल्थ अच्छे रहेंगे तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे काम अच्छे करवा okay. तो सोच, सोचना भी अच्छा रहेगा तो हमारी लाइफ स्टाइल भी अच्छी रहेगी विदाउट मेडिकेशन वी कैन लीड अ वेरी गुड हेल्थी लाइफ दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल टू माई व्यूअर्स दैट दे शुड ऑलवेज फॉलो Try to follow maximum ट्राई टू फॉलो मैक्ट ऑफ दिस डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम हेल्दी healthy और फिट रह सकते हैं उसके लिए आपने कहा कि कम कैलोरी वाला जो चीजें हैं या ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला चीज़ें जो है वो खाना चाहिए और सवेरे उठ के आधा पौना घंटा मैंने मेडिटेशन प्लस मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए जिससे आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हमें हेल्दी वेल्दी रहने के लिए फ़िट एंड फाइन रहने के लिए तो मैं चाहूँगा आज ही से आप इस नुस्खे को इस फॉर्मूले को अपनाइए और अपने जीवन को एकदम हेल्दी वेल्दी तरीके से जीना शुरू कीजिए ऐसी शुभ आशा के साथ और जाते जाते मैं कहूँगा डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया होम्योपैथी के बारे में अपने बारे में और हमारे सभी को आपने बहुत ही अच्छी टिप्स दी कि किस तरह से हेल्दी वेल्दी लाइफ वो जिए उसके लिए आपने बहुत सारी बातें बताई और हमारे साथ जुड़ने के लिए कि होम्योपैथी के लिए जनरल पब्लिक की जो एक गलत इम्प्रेशन है वो दूर हो जाना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम ऐसे जो बोलते है ना क्रॉनिक डिजीज के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है वो नहीं है एक्यूट डिजीज की भी बुखार बोलिए किसी भी तरह की इमरजेंसी बोलिए हम उसको डील कर सकते हैं इफ यू हैव टू अ प्रॉपर डॉक्टर हु नोज अबाउट द सिस्टम डॉक्टर लिपिका जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स समझ गए होंगे कि होम्योपैथी सिर्फ पुराने या कॉर्निक डिजीज के लिए नहीं है और आल सभी बीमारियों पर होम्योपैथी काम करता है लेकिन आप एक अच्छे होम्योपैथी के पास जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताता है और इसके साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर लिपिका की ओर से कि जब भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो भी सवाल पूछते हैं उसका सही सही जवाब आपको देना है अगर थोड़ा भी इधर ऊपर नीचे हो जाता है आपके सवालों के जवाब में तो फिर दवाई भी चेंज हो सकती हैं मुश्किलें आती हैं तो इसीलिए सही चीज़ आप बताइए सही दवाई आपको मिलेगा आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और अच्छा भी महसूस करेंगे तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं के साथ मुझे और डॉक्टर लिपिका को दीजिए इजाजत डॉक्टर लिपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों तो मुझे बुलाया है और मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसलिए धन्यवाद चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और फिर अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ रहेंगे तब तक बने रहिए रेडो मोथ के साथ आप सुन रहे हैं रेडो मोथ वन नाइन सुनते रहो मुस्कते रहो